कार के भीतर थोड़ी गर्मी हो रही थी इसलिए मंजू ने अपनी जैकेट उतारकर बगल की सीट पर रख दिया अब मंजू रेड स्वेटर में आ चुकी थी अब वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी जब से ट्रिपल मर्डर केस हुआ है तब से तुम काफी अलग दिख रहे हो मंजू ने साफ तौर पर विक्रांत को अपना ओपिनियन बताया मंजू काफी सेंसिटिव थी वो अपने आसपास की चीजों को काफी नोटिस करती थी वो विक्रांत को काफी दिनों से नोटिस कर रही थी तुम पहले ऐसे नहीं थे मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक है हे मंजू की बातें सुन विक्रांत जोर से हंस पड़ा उसने बिना कुछ ज्यादा सोचे ही उत्तर दिया उसने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा आखिर तुमने मुझे पहचान ही लिया वाह मंजू मैडम आप तो बहुत बड़ी डिटेक्टिव निकली चलो मैं आपको अब सब सच सच बताता हूं मैं बिल्कुल विक्रांत की तरह दिखता हूँ असली वाले विक्रांत को तो मैंने मार डाला और उसे मैंने अपने कमरे के फ्रिज में छिपा दिया मंजू को विक्रांत की बातें सुनकर चिड़सी मच रही थी और हाँ सुनो विक्रांत ने आगे बोलना शुरू किया मैं आपको एक बात और बताता हूँ मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आया हूँ मैं मर्डरर था और फिर मैं उस विक्रांत के शरीर में घुस गया और फिर उसे पूरा कंट्रोल करके रख रहा हूँ अब बताओ ये सही है न मंजू को विक्रांत की बात सुनकर काफी इरिटेशन हो रही थी वो विक्रांत की बकवास सुनकर बोर हो रही थी उसने गहरी सांस खींचते हुए कहा विक्रांत तो तुम थोड़ी देर के लिए नहीं हो सकते। को चुप कराते देखा है तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है और तुम बहुत अच्छे डिटेक्टिव हो लेकिन तुम कभी कभी अपना नुकसान खुद ही कर लेते हो अपनी इमेज खुद ही खराब कर लेते हो तुम मंजू ने विक्रांत को बड़ी बहन की तरह समझाते हुए कहा मैंने सुना है कि तुमने कल ऑफिस में ही कुछ लोगों को पीट दिया था अब बताओ ऐसा करने की क्या जरूरत थी तुम्हें क्यों न पीटता उन लोगों ने मेरे खिलाफ कम्प्लेन क्यों किया था फिर? उन्होंने कोई कम्प्लेन नहीं किया था अगर कम्प्लेन किया होता तो तुम यहाँ इतने आराम से नहीं बैठे होते देखो विक्रांत तुम एक इज्जतदार पुलिस वाले हो और इस तरह की हरकत करके खुद का ही नाम खराब मत करो विक्रांत को समझाते समझाते मंजू का ध्यान सड़क से हट गया अचानक ही रोड पर कोई सामने आ गया मंजू ने जोर से ब्रेक पर लात रखा गाड़ी का टायर रोड पर घसीटते हुए रुक गया फिर भी सामने आ रहा आदमी गाड़ी की बोनट से टकरा कर जमीन पर गिर पड़ा शिठ शिठ मंजू तुरंत गाड़ी से उतर कर भागी वहां जाकर देखा तो लगभग चालीस पैंतालीस साल का अधेड़ व्यक्ति जमीन पर गिरा करहा रहा था उसे देखकर मंजू घबरा गई आपको लगी तो नहीं रुकी रुके मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ अरे जब गाड़ी चलाना नहीं आता तो क्यों लेकर रोड पर निकल जाती हो मंजू ने अपना फोन निकाला और फिर इमरजेंसी नंबर डायल कर दिया तभी उस अधेड़ ने मंजू को रोकते हुए कहा रुके रुके एक मिनट मैं पहले देख लूं, चल पा रहा हूं या नहीं फिर वो शख्स मंजू की मदद से उठकर खड़ा हुआ उसके पैर में हल्की चोट लगी हुई थी उसने खड़े होते हुए कहा देखो मैडम आपकी गाड़ी से मैं घायल हुआ हूं मैं इंपॉर्टेंट काम से जा रहा था मेरे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है आप मुझे कुछ पैसे दे दो मैं जाकर इलाज करा लूंगा मंजू पुलिस डिपार्टमेंट से थी उसे अच्छे से पता था कि रोड पर ऐसे बहुत से लोग घूमते हैं जो कि फेक इंजरी के बहाने से लोगों से पैसे ऐंठने के फिराक में रहते अरे पैसे क्यों मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चल रही हूँ ना मैं पुलिस हूं आप परेशान मत हो कुछ नहीं होगा आपको और अगर हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हो, तो यहीं बगल में पुलिस का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है चलो वहीं चेकअप करा लेते हैं उस आदमी ने जब सुना कि मंजू पुलिस ऑफिसर है तब भी उसके चेहरे और डर का कोई निशान नहीं था उसने कहा देखो मैडम आप खुद ही देख लो मेरे शरीर में चोट लगी है कि नहीं इतना कहते हुए उसने अपनी शर्ट को ऊपर उठा दिया वहां पर सच में चोट के निशान थे देखो मैडम कितनी चोट लगी है अब आप भले ही पुलिस ऑफिसर है लेकिन आपकी गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ है आपको इसकी जिम्मेदारी तो लेनी होगी अब अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी तो बात यहीं खत्म मैं जाकर हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लूंगा और बात यहीं खत्म दूसरी तरफ अगर आप एम्बुलेंस बुलाती हैं और खुद हॉस्पिटल लेकर जाती हैं तो फिर आपको काफी खर्चा उठाना पड़ सकता है आपकी गाड़ी में तो नंबर प्लेट भी नहीं है कोई इंश्योरेंस का भी फायदा नहीं मिलेगा अब आप खुद ही देख लो उसकी बातें सुन मंजू का सिर चक्रा गया उसने रोड के चारों तरफ नजर डाली अभी ये दोपहर का वक्त है यहाँ काफी सन्नाटा था और रोड भी टूटी फूटी हुई थी दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं दिख रहा था अगर फुटेज भी निकलवाया जाएगा तो भी शायद ही कुछ सबूत मिले और अगर सबूत मिल भी जाता है तो ये भी कंफर्म नहीं हो पाएगा कि वो आदमी जानबूझकर बूझ गाड़ी के सामने आया है सही में मंजू की गाड़ी से टक्कर हुआ और मंजू का सबसे बड़ा वीक प्वाइंट यह था कि उसकी गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था देखो मैडम आप मुझे बस पांच हजार रूपये दे दो और बात यही खत्म वरना हॉस्पिटल जाएंगे तो अकेले एमआरआई करवाने का खर्चा ही पांच हजार तक आएगा। और फिर अगर मेरे अंदर कोई और बीमारी आ जाएगी तो और भी खर्चा आएगा मैं तो सिर्फ पांच हजार ही मांग रहा हूँ मंजू अपना सिर पकड़कर खड़ी होगी उसे पता था कि वो इस आदमी के चंगुल में अच्छे से फंस चुकी है उसने बहुत चलाकी से मंजू को अपने चंगुल में ले लिया ना तो आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा ना ही यहां आसपास कोई इंसान मौजूद है ऊपर से उसने ये पहले ही देख लिया था कि गाड़ी में नंबर प्लेट भी नहीं है उधर विक्रांत गाड़ी में बैठा आराम फरमा रहा था मंजू के बाहर जाते ही उसने गाड़ी का रेडियो चालू कर दिया था और सीट पर पीछे करके बड़े आराम से खुद के सामने चल रहे शो का आनंद उठा रहा था उस आदमी को देखते ही विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया था कि वो कोई स्कैमर है जो कि पैसे ऐंठने के चक्कर में ही गाड़ी के सामने आधमका था लेकिन फिर भी अभी तक विक्रांत गाड़ी से बाहर नहीं निकला था वो ये देखना चाहता था कि इस मामले को मंजू कैसे सॉल्व करती है आखिर वो भी पुलिस टीम की हेड है इस तरह के केस सॉल्व करना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था लेकिन उस आदमी ने बड़े दिमाग से मंजू को फंसाया था मजबूरन मंजू को अपना पर्स खोलकर पैसा निकालना ही पड़ा लेकिन जैसे ही मंजू ने पर्स खोलकर पैसे निकालने शुरू किए तुरंत ही विक्रांत गाड़ी से बाहर निकलकर आ गया रुके मैडम रुकिए दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए तो क्या मैडम मंजू ने उस बंदे को पैसे दिए ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को